शिव पुराण कोटि रुद्र संहिता सूर्य जी कहते हैं ब्राह्मणों महात्मा गणेश ने ऋषियों से जो यह बात कही वह यद्यपि उनके लिए हितकर थी तो भी उन्होंने इसे नहीं स्वीकार किया तब भक्तों के अधीन होने के कारण उन शिव कुमार ने कहा तुम लोगों ने जिस वस्तु के लिए प्रार्थना की है उसे मैं अवश्य करूँगा पीछे जो होनहार होगी वह होकर ही रहेगी ऐसा कहकर वे अंतर ध्यान हो गए मुनीश्वरों उसके बाद उन दुष्ट ऋषियों के प्रभाव से तथा उन्हें प्राप्त हुए वर के कारण जो घटना घटित हुई उसे सुनो वहाँ गौतम के खेत में जो धान और जौ थे उनके पास गणेश जी एक दुर्बल गाय बनकर गए दिए हुए वर के कारण वह गौ काँपती हुई वहाँ जाकर धान और जौ चढ़ने लगी इसी समय देवस गौतम जी वहाँ आ गए वे दयालु ठहरे इसलिए मुठ्ठी भर तीन के लेकर उन्हीं से उस गौ को हांकने लगे उन तिनको का स्पर्श होते ही वह गौ पृथ्वी पर गिर पड़ी और ऋषि के देखते ही देखते उसे उसी क्षण मर गई वे दूसरे दूसरे, दूसरे द्वेषी ब्राह्मण और उनकी दुष्ट स्त्रियां वहां छिपे हुए सब कुछ देख रहे थे उस गौ के गिरते ही वे सब के सब भूल उठे गौतम ने यह क्या कर डाला गौतम भी आश्चर्यचकित हो अहल्या को बुलाकर व्यथित हृदय से दुख बोले देवी यह क्या हुआ कैसे हुआ जान पड़ता है परमेश्वर मुझ पर कुपित हो गए हैं अब क्या करूं कहां जाऊं मुझे हत्या लग गई इसी समय ब्राह्मण और उनकी पत्नियां गौतम को डांटने और दुर्वचनों द्वारा अहल्या को पीड़ित करने लगी उनके दुर्बुद्धि शिष्य और पुत्र भी गौतम को बारंबार फटकारने और धिकारने लगे ब्राह्मण बोले अब तुम्हें अपना मुँह नहीं दिखाना चाहिए यहाँ से जाओ जाओ गोहत्यारे का मुंह देखने पर तत्काल वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए जब तक तुम इस आश्रम में रहोगे तब तक अग्निदेव और पितर हमारे दिए हुए किसी भी हव्य कव्य को ग्रहण नहीं करेंगे इसलिए पापी गोहत्यारे तुम परिवार सहित यहाँ से अन्यत्र चले जाओ विलम्ब न करो सूर्य कहते हैं ऐसा कर कर उन सब ने उन्हें पत्थरों से मारना आरम्भ किया दे गालियाँ दे देकर गौतम और अहल्या को सताने लगे उन दुष्टों के मारने और धमकाने पर गौतम बोले मुनियों, मैं यहाँ से अन्यत्र जाकर रहूंगा ऐसा कहकर गौतम उस स्थान से तत्काल निकल गए और उन सब की आज्ञा से एक कोर दूर जाकर उन्होंने अपने लिए आश्रम बनाया वहाँ भी जाकर उन ब्राह्मणों ने कहा जब तक तुम्हारे ऊपर हत्या लगी है तब तक तुम्हें कोई यज्ञ यागादि कर्म नहीं करना चाहिए किसी भी वैदिक देव यज्ञ या यज्ञ के अनुष्ठान का तुम्हें अधिकार नहीं रह गया है मुनिवर गौतम उनके अनुसार किसी तरह एक पक्ष बिताकर उस दुख से दुखी हो बारंबार उन मुनियों से अपनी शुद्धि के लिए प्रार्थना करने लगे उनके दीन भाव से प्रार्थना करने पर उन ब्राह्मणों ने कहा गौतम तुम अपने पाप को प्रकट करते हुए तीन बार सारी पृथ्वी की परिक्रमा करो फिर लौटकर कर यहाँ एक महीने तक व्रत करो उसके बाद इस ब्रह्मगिरी की 101 परिक्रमा करने के पश्चात तुम्हारी शुद्धि होगी अथवा यहाँ गंगा जी को ले आकर उन्हीं के जल से स्नान करो तथा एक करोड़ पार्थिव लिंग बनाकर महादेव जी की आराधना करो फिर गंगा में स्नान करके इस पर्वत की ग्यारह बार परिक्रमा करो तत्पश्चात सौ घड़ों के जल से पार्थिव शिवलिंग को स्नान कराने पर तुम्हारा उद्धार होगा उन ऋषियों के इस प्रकार कहने पर गौतम ने बहुत अच्छा कहकर उनकी बात मान ली वे बोले मुनिवरों मैं आप श्रीमानों की आज्ञा से यहाँ पार्थिव पूजन तथा ब्रह्मगिरी की परिक्रमा करूँगा ऐसा कहकर मुनिश्रेष्ठ गौतम ने उस पर्वत की परिक्रमा करने के पश्चात पार्थिवलिंगों का निर्माण करके उनका पूजन किया साथ भी अहल्या ने भी साथ रहकर वह सब कुछ किया उस समय शिष्य प्रशिष्य उन दोनों की सेवा करते थे